नियास <laughs> श्यामिरित प्रेम लक्ष्मी साक्षात्कार अखिलमधु संप्रदाय गांी विभ्रम उपचितरमिता चो भूयाी कुचकलशतटा मंगलाय यहाँ उपस्थित श्री मुख्यमंत्री जी श्री मंत्री जी उपस्थित सभी नदीश विद्वान संतगण मातृमंडली वृंदावन को एक ज्योतिष पंध के रूप में सर्वदा से देखा गया श्री कृष्णचंद्र अपनी ब्रज लीला के समय से अनेक अनेक बार ब्रजवासियों को भी ज्ञानोपदेश देते हुए और सामाजिक सरोकार के साथ में जोड़ करके रखने के लिए प्रेरित करते हुए विद्यमान रहे अर्जुन को भगवत गीता के दिव्य उपदेश के रूप में उद्धव को अपूर्व भगवत ज्ञान के रूप में तो उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों के सार को प्रस्तुत किया ही परंतु ब्रिज में भी श्री नंदा को अनेक अनेक बार उन्होंने कर्म मार्ग का उपदेश दिया और उस देवी की समाराधना करने के लिए प्रेरित किया जो शाश्वत है जो काल और देश से परिच्छ नहीं है इसी तरह से श्री वृद्धोपिता को भी रास के माध्यम में वस्त्र लीला के माध्यम में अनेक अनेक अवसरों पर उन्होंने जो सद्धर्म है उस सदर्म का कहीं उपदेश प्रदान किया और उनके द्वारा जो द्वितीय रागात्मिका प्रीति उस रागात्मि का प्रीति की सर्वोत्कृष्टता का स्थापन उन्होंने किया श्री भगवद गीता एक ऐसा प्रकाश स्तंभ रहा जो अपने गुणों के कारण सर्वत्र सर्वत्र पूजित रहा जहां मैं करने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं जहां पर बाइबल जैसे ग्रंथ अपने प्रचार के लिए आर्थिक के बल पर आगे बढ़े अन्य बहुत सारे ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ जहाँ शक्ति के बल पर प्रचार प्राप्त करने में समर्थ हुए वहां भगवदगीता एक ऐसा ग्रंथ रहा जो कि अपने कथ्य और अपने स्थापन के बल पर सारे विश्व में अत्यंत अत्यंत प्रकाशित होकर के और प्रमुख होकर के सम्मान प्राप्त करने में समर्थ हुआ भगवत गीता उसकी प्रमुख रूप से चार प्रकार से व्याख्या की गई श्री बालगंधर तिलक जैसे विद्वानों ने उसको सामाजिक सरोकार के साथ में बिल्कुल जोड़ करके रखा श्री शंकराचार्य जैसे महामविषियों ने उसे मोक्ष धर्म के रूप में एक प्रधान निर्देशक के रूप में स्वीकार किया अनेक अनेक विद्वानों ने भक्ति की दृष्टि से उसे रसो रसोपासना और उपासना का एक सर्वोत्तम तत्व करके स्थापित किया और अनेक अनेक विद्वानों ने उसे कहीं सामाजिक और अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए एक हैंडबुक के रूप में स्वीकार किया भगवदगीता के चार अक्षर रहे परंतु वृंदावन का भगवत गीता के साथ में जो अद्भुत संबंध रहा है वह संबंध इतना मधुर है कि संपूर्ण रागात्मिका और रागन का उपासना पद्धति वह गीता के उन चार श्लोकों के ऊपर आधारित है जो कि गीता चतुर्श्लोकी के रूप में प्रसिद्ध है मच्छिक प्राणा बोधयंत परस्पर कथियंत्यम तुष्यंति रमंति इत्यादि के माध्यम से जो श्री मुकुंज मंदिर के परम अंतरंगा सखी गण और मंजिली गण है वो जिस प्रकार से उस रस का परस्पर परवेषण और संप्रसारण करती हुई परस्पर विनिमय करती हुई विराजमान है गीता उस तत्वों की प्रकाशित हुई हो रही है केवल मात्र गीता के वे के विचारों तो कई समय की सीमा में मैं एक बात को केवल रेखांकित करके छोड़ दूंगा और वो ये कि गीता का तात्पर्य अर्जुन को केवल दखेत बना देना नहीं था वह उसका एक बहुत छोटा पक्ष है अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त उनकी को दूर कर यह गीता का एक बहुत छोटा पक्ष है एक बड़ा पक्ष है, वह मुख्य पक्ष नहीं है श्रीमद गीता का वास्तव में जो कहीं वो मुख्य पक्ष है वह जीवन के उस परम मूल्य को स्थापित है परम मूल्य को प्रकाशित करना है जिस मूल्य के द्वारा शाश्वत जीवन की प्राप्ति होती है और वह शाश्वत जीवन है सर्वधर्मान परित्यजूल शरणागति यह दिशा का मुख्य उद्देश्य है परंतु शरणागति का तात्पर्य यह नहीं कि हम सामाजिक सरोकार से कहीं अलग होकर के विद्यमान रहे सामाजिक सरोकार को साथ में देते हुए जो संन्यास और त्याग इन दोनों के साथ में जो समन्वय है उसको अपनाते हुए हम जैसे शरणागति को ग्रहण कर सकते हैं वह गीता का एक मुख्य संदेश है त्याग और संन्यास इन दोनों में अंतर एक आधारभूत अंतर है कि त्याग में कर्म के फल को प्राप्त और कर्म के फल को भोगने का त्याग है कर्म का त्याग नहीं है जबकि सन्यास में कर्म का स्वरूपतः त्याग है इन दोनों वस्तुओं के अंतर को भगवत गीता ने इतनी अच्छी तरह से समझाया है और इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि उस निष्काम कर्म और कर्म समर्पण के माध्यम से जैसे भगवत तत्व को प्राप्त किया जा सकता है और जैसे मुख्य शरणागति जिसके हम अंश हैं उस अपने अंशी अपने शेषी को प्राप्त करने का श्रीमद् भगवत गीता जैसा आधार प्रस्तुत करती है यदि इस आधार को कहीं हमने भुलाया तो एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकेंगे इस इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता एक शाश्वत एक स्थायी वह प्रदान करती है वह मार्ग प्रदान करती है जिस मार्ग के ऊपर हम निर्दोष होकर के बिना भय के होकर के आगे बढ़ सकते हैं और केवल व्यवहार में ही नहीं बल्कि अपने औुपासनिक जीवन में भी परम परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं बृह विष्णु संस्थान को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि वह विश्व के सर्वोत्तम ग्रंथ उनके विषय में शोध करें और शोध का तात्पर्य है कि जो पक्ष सामने प्रस्तुत नहीं हैं उन पक्षों को प्रस्तुत किया जाए जो पक्ष पहने से प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनको नई दृष्टि से देखा जाए जो नई दृष्टि प्राप्त हुई है उसका व्यावहारिक प्रयोग किया जाए ये यदि तीन पक्षों को अपनाया तो वृंदा संस्थान और उसके अंतर्गत गीता शो संस्थान वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य ही सफल होगा और यहाँ का जो विद्वन्द मंडल है वह अत्यंत प्रबुद्ध होकर के विराजमान है वह अपनी विद्वत्ता और अपनी सामाजिक सरोकार और सामाजिक देन के लिए सर्वदा सर्वदा वंदनीय रहेगा उससे अपेक्षा की जाती है यह शोध संस्थान उसके लिए ये अपेक्षा करेगा कि गीता के अछूते जो पक्ष हैं उनको सामने लाया जाए गीता के ज्ञात पक्षों को एक नई दृष्टि प्रदान की जाए और उनका सामाजिक सरोकार और उपयोग किया जाए इसके लिए प्रतिबद्ध होकर के यह संस्था विराजमान होगी या इंस्टीट्यूशन विराजमान होगा इसी आशा के साथ श्री वीरेंद्र नंदन श्री के श्री में, श्री के श्री में पोड़ -पोड़ के में, में, कोट कोट बंधन है कि उनकी द्वारा इस ज्ञान मार्ग को हम प्राप्त कर सकने में और विश्व को एक दिशा दे सकने में यह स्थान यह संस्थान एक प्रकाश पुंज की तरह से कहीं कार्य करने में सफल होगा धन्यवाद जय जय श्रीनाथ